अमृतवाणी ज्ञान योग की कठिनाइयां सात सौ तिरालीस इस कलयुग में ज्ञान योग बहुत कठिन है एक तो जीव अन्नगत प्राण है उसका जीवन पूरी तरह से अन्न पर ही निर्भर है दूसरे आयु भी बहुत कम है फिर देहात्म बुद्धि किसी भी हालत में नहीं जाना चाहती ज्ञानी का बोध तो यह होना चाहिए कि मैं वही ब्रह्म हूँ नित्य निर्विशेष मैं देह नहीं हूँ मैं क्षुधा तृष्णा रोग शोक जन्म मृत्यु सुख दुख आदि सभी देह धर्मों से परे हूँ अगर रोग शोक आदि शारीरिक धर्मों का बोध रहे तो फिर वह ज्ञानी कैसा इधर तो काटा लगकर हाथ कट गया है धर खून बह रहा है तकलीफ हो रही है और उधर मुंह से कह रहा है मेरा हाथ कहाँ कटा है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ सिर्फ इस तरह बकने से क्या होने वाला है पहले देहात्म बोध का कांटा ज्ञानाग्नि में जलाकर कर खाक जल कर खाक हो जाना चाहिए सात सौ चवालीस ज्ञान लाभ के अधिकारी बहुत ही कम लोग हैं गीता में कहा है हजारों लोगों में से कोई एक जन उन्हें जानने की इच्छा रखता है फिर जो उन्हें जानने की इच्छा रखते हैं ऐसे हजारों लोगों में से कोई एक उन्हें जान पाता है संसार के प्रति आसक्ति जितनी कम होगी ज्ञान उतना ही बढ़ेगा 745 ज्ञान योगी कहता है सोहम परंतु जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक यह सोहम भाव हानिकारक है इससे प्रगति नहीं होती पतन ही होता है ऐसा व्यक्ति स्वयं को तथा औरों को धोखा देता है सात एक दिन रामचंद्र नाम का एक जटाजूटधारी ब्रह्मचारी दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आया वहाँ बैठकर वह दूसरी कोई बातचीत ना कर केवल शिवो हम शिवो हम करने लगा श्री कृष्ण थोड़ी देर चुपचाप देखते रहे फिर बोल उठे सिर्फ शिवो हम शिवो हम करने से क्या होगा जब उस सच्चिदानंद शिव का हृदय में ध्यान करते हुए अपने शिव स्वरूप का बोध होता है तभी शिवो हम कहा जा सकता है नहीं तो सिर्फ मुंह से यह रटने से क्या होने वाला जब तक यह प्रत्यक्ष बोध नहीं हो जाता तब तक सेब सेवक भाव में ही रहना अच्छा है श्री रामकृष्ण के इस तरह के अनेक उपदेशों को सुनकर उस ब्रह्मचारी को सुध आई और वह अपना भ्रम समझ गया जाते समय वह दीवार पर लिख गया स्वामी के वचन से आज से रामचंद्र ब्रह्मचारी सेव्य सेवक भाव को प्राप्त हुआ